तस्म तंग दमुद्धि प्रकाश मुसु शांति शांति ओ शा शाशराचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष भगवुन पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिनेोम वदव्यादेहाय नमः शांति शांति दक्षिणमूर्त भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं आत्मा का स्वरूप बताते समय बताया गया था कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह आत्मा है तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त वस्तु को जानने के लिए आवश्यक है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को भी समझना क्योंकि एक नियम है अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम ऐसा एक नियम होता है तो अतिरिक्त किसको कहा जाता है अतिरिक्त शब्द का या व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है भेद और व्यतिरिक्त कहा जाएगा व्यतिरेक से युक्त भिन्न भेदयुक्त और भेद का दूसरा नाम है अन्योन्याभाव। चार प्रकार के अभावों में से अन्योन्याभाव को कहा जाता है व्यतिरेक भेद इन नामों से और अन्योन्याभाव जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा भिन्न अन्य व्यतिरिक्त ये पर्यावरचक शब्द है तो व्यतिरेक है एक प्रकार से अन्योन्या भाव और इस अन्योन्या भाव को जानने के लिए हेतु बनेगा अन्योन्या भाव का जो प्रतियोगी होगा और प्रतियोगी कहा जाता है यश्या भाव तो प्रतियोगी जिसका अभाव है उसे उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है तो अन्योन्या भाव यानी भेद जिसका है उसे कहा जाएगा भेद का प्रतियोगी अन्योन्या भाव का प्रतियोगी और एक अभाव का होता है अनुयोगी अनुयोगी किसको कहेंगे यत्र अभाव स अनुयोगी यत्र कहो या यशिन कहो यत्र और यशविन शब्द होते हैं पर्यायवाचक तो स अनुयोगी और स प्रतियोगी तो भेद है अन्योन्याभाव और उसका प्रतियोगी होगा शरीर त्रय यहां पर जो लिखा न कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त तो व्यतिरिक्त कहा जाता है व्यतिरेक यानी अन्योन्या भाव से युक्त को और ये व्यतिरिक्त कौन है आत्मा व्यतिरिक्त है का मतलब व्यतिरेक वाला है व्यतिरेक उसमें रहता है तो किसका व्यतिरेक जिसका व्यतिरेक रहेगा यानी अन्योन्या भाव रहेगा उसे कहा जाएगा व्यतिरेक का प्रतियोगी अनोन्या भाव का प्रतियोगी तो किसका भेद बताया जा रहा है आत्मा में तीनों शरीरों का इसलिए तीनों शरीरों को कहा जाएगा अनोन्या भाव का कहो या व्यतिरेक का कहो प्रतियोगी और किस में भेद बताया जा रहा है तीनों शरीरों का आत्मा में इसलिए आत्मा को कहा जाएगा अनुयोगी किसका व्यतिरेक का यानी अनुन्या भाव का अनुयोगी होगा आत्मा प्रतियोगी हो जाएगा अनात्मा ये तीनों शरीर तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरक व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर त्रय प्रतियोगिक भेद का अनुयोगी वो कौन है आत्मा तो इसमें भेद है अनुन्या भाव उसके ज्ञान के लिए अनोन भाव के प्रतियोगी भूत तीनों शरीरों को समझना आवश्यक है इसलिए पहले स्थूल शरीरम किम इस प्रश्न के उत्तर के रूप में स्थूल शरीर का स्वरूप बताया गया पंच पंचभूत ही कृतम सत इत्यादि से स्थूल शरीर को बताया और इस स्थूल शरीर प्रतियोगी को भेद के अनुयोगी को कहा जाएगा आत्मा और फिर सूक्ष्म शरीर तो इसको कहते हैं तो सूक्ष्म शरीरम किम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया अपंचीकृत पंचभूत ही कृतम सत इत्यादि से जो अपंचीकृत पंच महाभूतों से जन्य है अपंचकृत पंच महाभूत का मतलब सूक्ष्म भूत तन मात्राएं और तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम है लिंग शरीर और वो होता है सत्रह तत्वों का समूह सूक्ष्म शरीर है एक संघात यानी समूह किस कितने का तो सप्तदश का समूह सत्रह तत्वों का समूह वे सत्रह तत्व हैं पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच प्राण मन और बुद्धि इन सत्रह का समुदाय कहलाता है सूक्ष्म शरीर और इनमें से सत्रह तत्वों में से प्रत्येक तत्व स्थूल भूतों का कार्य नहीं है स्थूल भूतों से उत्पन्न नहीं होता अभी स्थूल भूत पंचीकरण प्रक्रिया से जिन सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है लेकिन पंच, पंचीकरण की प्रक्रिया से नहीं और ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इन सूक्ष्म भूतों में प्रत्येक भूत सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तमोगुणात्मक है गुणत्रायात्मक है उनमें से सत्वगुण और रजोगुण का कार्य है ये सत्रह तत्व तमोगुण से सूक्ष्म शरीर के सत्रह अंशों में से एक भी अंश नहीं बना है सतो या तो सत्गुण से या तो रजोगुण से तो सत्रह तत्वों में से सात तत्व तो बने हैं सत्वगुण से वे सात कौन हैं? पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि ये अपचकृत पंचमाभूतों के सत्व गुण का कार्य है सत्वगुण से उत्पन्न हुए है पांच जो ज्ञानेन्द्रिया हैं बाह्य इसको थोड़ा कम कर लो थोड़ा कम कर लो महाराज तो ये पांच अलग अलग सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण से बनी है श्रोत्रादि पांच ज्ञानेंद्रिया और पांचों सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत् थोड़ा और बढ़ा दो बस ठीक इतना तो पांचो भूतों के सम्मिलित सत्व गुण से बना है अंतकरण अंतकरण विभक्त है मन और बुद्धि इन दो विभागों में इसलिए माना जाएगा कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं सम्मिलित सत्वगुण के कार्य है मन और बुद्धि इस प्रकार ये सात तो हो गए सात्विक अपचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का कार्य जो सत्वगुण का कार्य है उन्हें कहा जाएगा सात्विक और जो बाकी दस तत्व है पांच कर्मेन्द्रिया और पांच प्राण ये बने हैं अपंचकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से पांच कर्मिंद्रिया तो बनी है पांचों सूक्ष्म भूतों के अलग अलग रजोगुण से और पांचों प्राण पांचों सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण से बने हुए हैं इस प्रकार ये राजस हो गए जो सूक्ष्म भूतों के रजोगुण का कार्य है उन्हें कहा जाएगा राजस रजोगुण का कार्य राजस सत्वगुण का कार्य सात्विक तो ये जो दस राजस तथा सात सात्विक इन सत्रहों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है ये सूक्ष्म शरीरम किम इस प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान भाष्यकार ने सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बताया अब कारण शरीर विषयक प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीरम फिर पंच इस विषय ये ये जो ये कहा गया था ज्ञान पंच अकर्मेन्द्रियानी पंच प्राणादय पंच पहले इनको बताया जा रहा फिर कारण शरीर विषय प्रश्न आएगा सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्रह तत्वों में जो ज्ञानेंद्रिय पंचक बताया था उसका स्वरूप पहले बताया जा रहा है कि पंच ज्ञानेन्द्रिया कानी ये प्रश्न हुआ कानी कौनसी भी व्यक्ति है बहुवचन कौन से शब्द का किम शब्द का कौन सा लिंग है हा पुललिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में से नपुंसकलिंग में किम के कानी ऐसा बनता है ना तो कानी क्यों तो इंद्रियाणी ये नपुंसकलिंग शब्द है इंद्रियम इंद्रिय इंद्रियाणी और इंद्रिय विषय प्रश्न है इंद्रिय का स्वरूप पूछा गया इसलिए इंद्रियाणी कानी और शरीर शब्द एक वचन है न पूछ सकेंगे इसलिए सूक्ष्म शरीरम किम स्थूल शरीरम किम ये प्रथमा का एक वचन प्रयोग हुआ किम जहां दो होंगे कोई तो के ऐसा आएगा तो यहां पर पंच ज्ञानेन्द्रिया कानी इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ निकलेगा कि पांच ज्ञानेन्द्रिया कौन है इनका क्या स्वरूप है किनको कहा जाएगा ये ज्ञानेन्द्रिया तो पंच ज्ञानेन्द्रिया बताई कि श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण मिति पंच ज्ञानेन्द्रिया तो ये पांच है श्रोत्र एक त्वक चक्षु रसन और घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं ये अलग अलग आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण से बनी है स्रोत्रेंद्रिय बनी है आकाश के सत्व से तो बनी है वायु के सत्वगुण से चक्षु तेज के सत्वगुण से रसना यानी रसन इंद्रिय वो बना जल के सत्वगुण से और पृथ्वी के सत्वगुण से बना घ्राण इंद्रिय अब ये जो पांच इंद्रियां हैं ये एक प्रकार से यंत्र के तरह यंत्र है उपकरण है ना इंद्रियों को करण कहा गया साधन कहा गया कर्मजन्य सुखादि भोग का साधन ये एक विशेषण था ना सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बताते साधन कहते हैं उपकरण को और उपकरण को चलाने के लिए उपकरण का जो अभिज्ञ है ऑपरेटर उसकी जरूरत होती है ऐसे ये जो पांच उपकरण है ज्ञानेन्द्रिया पांच ये भी अलग अलग पांच उपकरण है इनको सुव्यवस्थित चलाने के लिए जीवन भर प्रत्येक उपकरण का संचालक कहो ऑपरेटर कहो ईश्वर के द्वारा नियुक्त है उन्हें कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में इंद्रियों का अधिष्ठाता देव अधिष्ठाता कहा जाता है प्रेरक को जो इंद्रियों को अपने अपने विषयों के से निवृत्ति तथा विषयों में प्रवृत्ति का प्रयोजक बने जिसकी प्रेरणा से श्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने शब्दादि विषयों के ग्रहण में प्रवृत्त होती है और शब्दादि विषयों से निवृत्त भी होती है तो चक्षरादि इंद्रियों का उनके रूपाधि ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त करने वाला प्रयोजक तथा निवृत्त करने वाला निवर्तक जो होगा उसे कहा जाएगा इंद्रिय का अधिष्ठाता देव तो इन पांचों इंद्रियों का अधिष्ठाता देव अलग अलग है उनको आगे बताया जा रहा है तो स्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन है तो ओ है दिशाएं। तो कहते हैं श्रोत्र दिग्देवताचो तो वायु चक्षुसह सूर्य रसनाया वरुण घ्रान इति अश्विनौ देवता। तो स्रोत्र से दिग्देवता यानी स्रोत्र इंद्रिय की दिशा अधिष्ठात्री देव है एक तो दिशा ये जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जिसको हम लोग जड़ समझते हैं और एक इनका अधिदैव स्वरूप ये तो भौतिक स्वरूप है एक अधिदैव स्वरूप है वो चेतन है जैसे हम लोग व्यवहार अवस्था में मनुष्य कार्यक्रम संघात जो है चेतना युक्त मनुष्य कहलाता है ना? ऐसे दिक नाम की देवता है देव यौनी है वो और देव योनी में भी योनि शब्द का अर्थ होता है स्थूल शरीर और चौरासी लाख प्रकार के होने से चौरासी लाख प्रकार की योनिया है कहते है न चौरासी लाख योनिया है तो उसमें से एक देवता योनि भी कई प्रकार की है उनमें से एक देवता योनि विशेष दिग देवता है उनका भी आपके कार्यकरण संघात के तरह कार्यकरण संघात होता है वो भी जीव विशेष है कर्म से देवता बने हैं अच्छे कर्म करके यशु तो जैसे जीव आप अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ रह करके ही सुख दुख का अनुभव करते पहले किए हुए कर्म के फल का और नए नए कर्म करते जाते हैं बिना शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते ना ऐसे ही इन अपने अनुग्राह्य इंद्रियों पर अनुग्रह प्रवर्तन निवर्तन रूप अधिष्ठात्री देवता बिना कार्यक्रम संघात के नहीं कर पाती इसलिए ये समझना कि देवताओं का भी एक अलग स्वरूप है आपके स्वरूप के तरह ही कार्यक्रम संघात युक्त और वह दिग्देवता कहलाती है दिशा नामक कार्यक्रम संघात से युक्त देवता दिशा एक यूनि विशेष देवता में और वह स्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठाता है दिग्ग देवता रूपी अनुग्रह से स्रोत्र इंद्रिय को प्रवर्तन निवर्तन रूप अनुग्रह प्राप्त होगा तभी शब्द का ग्रहण स्त्रोत्र इंद्रिय कर पाती है अन्यथा स्रोत्र इंद्रिय होने पर भी आपका मन स्त्रोत्र इंद्रिय से संलग्न होने पर भी यदि स्रोत इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता का अनुग्रह स्रोत इंद्रिय को प्राप्त न हो तो शब्द ग्रहण नहीं हो पाएगा स्रोत इंद्रिय से यानी किसी भी इंद्रिय का कोई व्यापार उनके अधिष्ठात्री देवता के बिना नहीं होगा इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर इत्यादि जो हम दिशाए व्यवहार अवस्था में मानते तो भौतिक दिशाएं लेकिन एक है अधिदैव तीन विभागों में विभक्त है न जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तो अधिदैव स्वरूप दिशा का है कार्यक्रम संघात युक्त चेतन देवता और वह दिग्देवता श्रोत्र की अधिष्ठाता है ये यह यहां पर भगवान भाष्यकार ने कहा स्रोत्र दिग्देवता तो स्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता वो जड़ नहीं चेतन है आपके तरह ही तभी तो जड़ में प्रवृत्ति चेतन के प्रेरणा के बिना नहीं होती कहते हैं ऐसे कितना भी तीव्र गति से चलने वाला यान हो लेकिन उसे जब तक यान को चाहे रिमोट से चलाने वाला पृथ्वी पर बैठ करके चंद्र में उतरने वाले यान को या मंगल में उतरने वाले यान को यहां से ऑपरेट करने वाला व्यक्ति जब तक व्यवस्थित उतारेगा नहीं तब तक वो यान तो बंद पड़ा रहेगा यहां से वो चलता रहता है ऐसे इंद्रिय भी अपना स्पर्श ग्रहण रूप जो व्यापार है ये कर कब कर पाएगा जब तोग इंद्रिय रूप उपकरण की अधिष्ठात्री देवता का उसे अनुग्रह प्राप्त रहेगा इस दृष्टि से तो इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता बताई जा रही हैं कि तोचो वायु देवता शब्द को वायु के साथ भी जोड़ देना कहां पर है देवता शब्द दिग्ग के साथ है ना श्रोत्रस्य से देवता यहां से देवता शब्द प्रत्येक इंद्रिय के देवता विशेष के वाचक शब्द के साथ समन्वित करना है अन्वित करना है उसका अन्वय करना है तो तोचो वायु देवता ये ध्यान में आना, तो ग्रिय की वायु देवता तो वायु भी एक तो भौतिक है और एक वायु देवता का आदिदेव स्वरूप है चेतन है भौतिक वायु जड़ है लेकिन तो भी इंद्रिय का अनुग्राहक जो देवता है वो जड़ नहीं है चेतन है जड़ जड़ को कैसे प्रेरित कर पाएगा जड़ को प्रेरित करने वाला चेतन होना चाहिए तो ये वायु दीख है वायु है ये सब चेतन देवता है और चक्षुसह सह देवता शब्द को इधर भी ले आई है चक्षु सूर्य देवता तो चक्षुसह कौन सी भी भक्ति है जगत महत है षष्टि का एक वचन है यहां पूर्व में श्रोत्र ये षष्टी है कि नहीं ऐसे यहां पर बताया जा रहा है चक्षुसह चक्षुस का एक वचन तो चक्षु सह का अर्थ है चक्षु इंद्रिय की सूर्य देवता है अनुग्राह तो सूर्य का जो हम आख से एक रूप देखते हैं यह भौतिक रूप है तेजो मंडलात्मक और इसके अंदर ये तो सूर्य लोक है और उस सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवता का नाम भी है सूर्य देवता विशेष है उनका कार्यक्रम संघात यानी शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है वो चेतन है कार्यक्रम संघात तो सूर्य देवता उसका अनुग्रह चक्षुन्द्रिय को प्राप्त होता है तभी चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण या रूप ग्रहण से निवृत्ति रूप ग्रहण में प्रवृत्ति या निवृत्ति कर पाता है तो इस प्रकार ये सूर्य देवता हो गए चक्षु इंद्रिय की और रसनाया वरुण देवता पद को ले आना तो रसना स्त्रीलिंग शब्द है ना इसलिए रसनाया रष्टि का एक वचन है तो रसना यानी रसनेन्द्रिय रसन की अधिष्ठात्री देवता है वरुण वरुण देवता है और रसन पर अनुग्रह करती हैं, तभी रसन के गोलक रूपी जिहा में यदि मधुर कटु अम्ल तिकतादि रस से युक्त वस्तुओं को रखते हैं तो उनके मधुरादि रसों का ग्रहण रसन इंद्रिय कर पाती है उसके लिए वरुण देवता का अनुग्रह प्राप्त होना जरूरी है रसन इंद्रियों को इसलिए रसन इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता माना गया वरुण और को घ्राण और इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है अश्विनौ कौन सी विभक्ति भक्ति है अश्विनऊ अश्विना वित्ती ऐसा लिखा है ना घ्राणस्य अश्विना विति है प्रथम अधिवचन में तो अश्विनऊ ये था आगे बना आ, आगे एक ईति शब्द था अश्विनो इति तो सी संधि हुई संधि प्रकरण कौन कौन पढ़े हैं आज संधि नहीं पढ़ी है आवादेश हुआ ये चो ये वाह या व एक लोग सिद्धांत को सूत्र आता है ना अव के स्थान पर आवादेश होता है तो अश्विनो वकार में अव है ना वो औ वाला औ उसके स्थान पर आव यानी आधा यह आदेश हुआ और फिर वो जो वकार हैं वह हल वर्ण है न तो व्याकरण शास्त्र में एक परिभाषा है यानी नियम है अधीनम व्यंजनम परेण संयोजम अधीनम का मतलब होता है अच से रहित अच कहते हैं स्वर वर्ण को अधीनम और हीनम का अर्थ है रहितम तो अच रहित जो व्यंजन वर्ण है उसे परेण संयोज्यम उत्तरवर्ती स्वर वर्ण के साथ जोड़ना चाहिए अकेला व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाता उसमें यदि कोई ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें स्वर वर्ण मिला हुआ नहीं है उसे फिर उत्तरवर्ती जो स्वर वर्ण होगा यानी अच्छ वर्ण होगा उससे जोड़ लेना चाहिए उसके साथ मिलाना चाहिए उसके साथ तो इति वाला इकार ये अच्छ है कि नहीं अच यानी स्वर और वकार है हल यानी व्यंजन तो उसे ई के साथ जोड़ दो ई तो के साथ जोड़ने के बाद क्या होगा अश्विना में जो औ था उसके स्थान पर आवादेश हुआ तो न भी हल रहा ना व्यंजन वर्ण रहा उसे आओ के आ में मिला दिया और आओ के वकार को इति के इकार के साथ मिला दिया तो वो बना अश्विना लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो अश्विनऊ इति अश्विनो इति तो अश्विनो कहा जाएगा अश्विनी कुमार को दो होते हैं ना वो इसलिए ये घ्राण इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है अश्विनी कुमार अश्विन तो ये कहा गया घ्राणस्य कहा गया घ्राणस्य विषयो नहीं घ्राणस्य अश्विना ज्ञानेंद्रिय देवता इस प्रकार ज्ञान पांच ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग पांच अनुग्राहक देवताएं हैं छ हैं इसे घ्रानेन्द्रिय की दो हो गई ना अश्विन अश्विनी दो हैं अश्विनों और वो एक एक ही ग्रहण इंद्रिय का संचालन ये दोनों मिलकर के करते हैं तो ये जो है विषय फिर क्या होंगे इनके इनका संचालन करना है इनके विषयों के ग्रहण में इनको प्रवृत्त करना या तो विषय ग्रहण से रोकना तो विषय ग्रहण में प्रवृत्त करना या विषय ग्रहण को से रोकना इनको यही इनका संचालन है और ये करती है ये देवता तो फिर इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषयों को भी समझना जरूरी है ना जैसे पांच ज्ञान हुई उनके अनुग्राह पांचों अलग अलग देवता हो गए ऐसे विषय कौन है स्रोत्र इंद्रिय का विषय तो्रिय का विषय घ्रहण इंद्रिय का विषय ये भी अलग अलग रहेगा ना उनको यहां पर बताया जा रहा है कि स्रोत्र विषयः है शब्द ग्रहणम यानी स्रोत्र इंद्रिय का विषय तो है शब्द और व्यापार है शब्द ग्रहण ऐसा समझना स्रोत इंद्रिय का विषय शब्द ग्रहण का मतलब व्यापार शब्द ग्रहण है विषय शब्द को यहां पर व्यापार अर्थ में समझना शब्द का ग्रहण स्रोत्र इंद्रियो को छोड़ करके अन्य कोई भी इंद्रिय नहीं कर पाती जन्मतः जो बधीर है उसकी बाकी चार इंद्रिया समर्थ होने पर भी वो सुन नहीं पाएगा स्वाध्याय में बैठ लेने पर भी और बिल्कुल साउंड बॉक्स के साथ कान लगा करके सुनेगा तब भी सुन नहीं पाएगा क्यों वो स्रोत्र इंद्रिय का जो गोलक है स्रोत्र इंद्रिय दिव्य रहता है लेकिन गोलक की कमी के कारण मैं तो क्यों तू तो जन्म जन्म तक बिल्कुल स्रोत इंद्रिय हो ही न तो हरेक जन्म उसका बधिर ही रहेगा ना लेकिन ऐसा नहीं होता इस जन्म में श्रोत्र इंद्रिय का गोलक जो कर्णसकुली है वह कर्णसकुली एक प्रकार से व्यवस्थित नहीं होती उसमें स्थित जो इंद्रिय है वो उसका मकान ठीक ठाक ना होने के कारण नहीं रह पाता व्यवस्थित तो शब्द का ग्रहण भी नहीं कर पाता ऐसे आप जिस कमरे में रहते हो थोड़ी बारिश आते ही चारों तरफ से पानी आ रहा हो तो ठीक से सो पाओगे रह पाओगे अंदर नहीं रह पाओगे ऐसे इनका तो अपना मकान है ये गोलक गोलकों की खराबी होने से किसी किसी की जन्मजात खराबी रहती है इसलिए जन्मांध कहा जाता है जो कोई कोई जन्म तो बधिर होता है ऐसे तो ये जो है चक्षुंद्रोत्र इंद्र स्रोत इंद्रिय का विषय माना गया शब्द ग्रहण वो देवता का अनुग्रह भी प्राप्त हो रहा हो लेकिन स्रोत्र इंद्रिय का आवास स्थल ठीक न होने से शब्द ग्रहण रूप व्यापार नहीं कर पाएगा वो और तोचो विषयः स्पर्श ग्रहणम तो गिंद्रिय का विषय विषयाने व्यापार वो क्या है स्पर्श ग्रहण और घ्रण इंद्रिय क्या नाम चक्षुषो विषयो रूप ग्रहणम विषय शब्द व्यापार अर्थ में लेना तो चक्षु इंद्रिय का व्यापार है रूप का ग्रहण करना तो रसना इंद्रिय का व्यापार है रसनाया विषयों यानी व्यापार रस ग्रहणम रस का ग्रहण करना कितने प्रकार का रस है सात छह प्रकार का सड़विद रस और इन छह प्रकार के रसों का ग्रहण एक ही इंद्रिय करती है वो है रसन इंद्रिय और घ्राणस्य विषय यानी व्यापार गंध ग्रहणम घ्राण इंद्रिय का व्यापार है गंध का ग्रहण करना गंध कितने प्रकार का दो प्रकार का सुगंध और दुर्गंध दोनों प्रकार का ग्रहण दोनों प्रकार के गंध का ग्रहण घ्राण इंद्रिय से होता है अश्विनी कुमारों से अनुग्रहित घ्राण इंद्रिय सुगंध का भी ग्रहण करती है और दुर्गंध का भी ग्रहण करती है सुगंध का ग्रहण होने पर सुख दुर्गंध का ग्रहण होने पर दुख तो सु, सुख का हेतु सुगंध ही सुगंध सुगन्द का ग्रहण क्यों नहीं करती दुर्गंध का भी ग्रहण क्यों करती है इसलिए कि वो केवल पुण्यात्मक ही प्रारब्ध नहीं है ना, पापात्मक भी प्रारब्ध है पापात्मक प्रारब्ध का फलोप कराना हो तो दुर्गंध का ग्रहण कराएगी और दुखी कराएगी। ग्रहण करेगी और भोक्ता को दुखी कराएगी ये चक्ष ग्रहण इंद्रिया इस प्रकार ये सभी इंद्रिया पांचों के पांचों अनुकूल विषय का भी ग्रहण करती हैं जब पुण्यात्मक प्रारब्ध का फलोप कर, कराना होगा उसमें उपकरण बनती है और पापात्मक प्रारब्ध का फलोपभोग कराते समय उसमें भी उपकरण बन जाती है साधन बन जाती हैं यही इंद्रिया प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करके अब इस प्रकार ये ग्रहण से विषयों गंध ग्रहणम ये कहा गया अब कर्म इंद्रियों के विषय में बताया जा रहा है कि कर्म इंद्रियां पांच कौन है पांच तो उनको कहते हैं कर्म कर्मेंद्रिया कानी ये प्रश्न हुआ कि कर, कर, पांच कर्मेंद्रिया जो आपने बताई वो कौन कौन है तो पांच कर्मेंद्रिया बताई गई वाक पानी पाद पायु इति पंच कर्मेंद्रिया वाक पानी पाद पायु पायुपस्थानी प्रथमा बहुवचन है एक कर्मेंद्रिय पंचक है पांच कर्मेन्द्रिया है एक है वाक दूसरी है पानी यानी हाथ और पाद यानी पैर पायु मल विसर्जन की हेतुभूत इंद्रिय साधनभूत इंद्रिय और उपस्थ ये जो पायु और उपस्थ है इनमें पायु में यकार में उकार था उपस्थ का भी शुरू वाला उकार रस्व था दीर्घ संधि हुई कौन से सूत्र से होती है अक सवर्णे दीर्घ तो पायु दीर्घ उकार हुआ ना लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो पायु उपस्था और दो बार दीर्घ संधि हुई है इस पद में एक उपस्थानी नस्व रस्वीकार था और इति का इकार भी रस्व है और दोनों अख होने के कारण अक ने दीर्घ से दीर्घ एकादेश हुआ वहां उकार था अक या, इकार रूप अक है अक यानी अक किसका किसका नाम है अक अ ई री ने अक हां री लि इन पांच वर्णों का ओ उ री, ली, ली, के क को छोड़ करके बाकी का पांच का अकनाम है कौन से सूत्र से होता है ये अक नाम हा प्रत्याहार करने वाला सूत्र पाणिनि जी के द्वारा रचित तो चार हजार लगभग सूत्रों में एक ही सूत्र है जो प्रत्याहार करता प्रत्याहार बनाने वाला वो है आदिर अंते लघु सिद्धांत को संज्ञा प्रकरण में आता है उसी से अक ये नाम हुआ इन पांच वर्णों का तो उन पांच वर्णों में ऊ भी आता है ना ई भी आता है तो यहां ऊ के साथ ऊ के पर पर में और एक ऊ था दीर्घ हुआ ई के पर में और एक ई था तो दीर्घ होकर पायुपस्थानी थी लेकिन अलग अलग करेंगे तब उपस्थानी ये ऐसा निकलेगा और वहां तो दोन दो समास हुआ ना इसलिए वाक पानी पायु वाक पानी पाद पायु उपस्थानी ऐसा निकालना पड़ेगा दोन दो समास होने से लेकिन दोन दो समास में से भी अलग अलग करेंगे शब्दों को तो पायु हु उपस्थ ऐसा निकाला जाएगा वा पानी पाद पायु उपस्थ ये पांच कर्म इंद्रिया है बाकी जैसे ज्ञानेन्द्रियों की अलग अलग देवता बताई गई थी ऐसे कर्म इंद्रियों की भी अलग अलग देवता बताई जा रही है और ज्ञान इंद्रिय के अलग अलग व्यापार बताए गए थे ऐसे कर्म इंद्रियों के भी अलग अलग व्यापार बताए जा रहे हैं व्यापार का मतलब कोई कपड़े का व्यापार कर रहा हो कोई किराना का व्यापार कर रहा हो ऐसा नहीं व्यापार का अर्थ है क्रिया क्रिया इनके अपने अपनी क्रियाएं ज्ञानेन्द्रिय की जैसे बताई थी ऐसे कर्म इंद्रियों की भी अलग अलग क्रियाएं हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्मादा पूर्णमेवशिष्यो शाति ओम शांति शांति शांति ही